पातंजल योग प्रदीप ष्दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा दूसरा सूत्र है जन्माद्यतः इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होती है अर्थात जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण है वह ब्रह्म है जैसा कि श्रुति बतलाती है यूता जायंते ये न जाता जीवंती य अत्यंति अभिस संविसंति तद्विजिज्ञासस्व तद, तद ब्रह्म जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें लीन होते हैं उसकी जिज्ञासा कर वह सत्य ब्रह्म है वेदांत दर्शन का तीसरा सूत्र है योनित शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है ब्रह्म इंद्रियों के बहुत से परे हैं इसलिए वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं अनुमान भी उसकी झलक मात्र देता है पर शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है जिससे अनुमान इधर ही रह जाता है अतएव कहा है ये न सूर्यस्तपति तेजसेध नावेद विन्मनुते तम बृहंतम जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है उस महान प्रभु को वह नहीं जानता जो वेद को नहीं जानता है वेदांत दर्शन का चौथा सूत्र है तत्त्व समन्वयात वह ब्रह्म का शास्त्र प्रमाण प्रमाणक होना एक तात्पर्य से है सारे शास्त्र का एक तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में है अतएव कहा है सर्वे वेदा यद पद मामंती सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं इसलिए श्रुति का तात्पर्य एक ब्रह्म के प्रतिपादन में है कहीं शुद्ध स्वरूप से कहीं सबल स्वरूप अथवा उपलक्षण से वेदांत दर्शन के आदि के ये चारों सूत्र वेदांत की चतुसूत्री कहलाते हैं इनमें सामान्य रूप से वेदांत का विचार कर दिया है विशेष रूप से आगे किया है वेदांत में परमात्म तत्व ब्रह्म का दो प्रकार से वर्णन है एक उसके शुद्ध स्वरूप का जो प्रकृति से पृथक अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध स्वरूप है यह सर्व तत्व शुद्धम सारे तत्वों से निखरा हुआ है स्वरूप मात्र होने से उसे शुद्ध कहते हैं दूसरा प्रकृति के संबंध से जो उसका सबल अपर अथवा सगुण रूप है वह है इस सबल स्वरूप का भी समष्टि व्यष्टि भेद से दो प्रकार का वर्णन किया गया है अर्थात सारे विश्व में उसकी महिमा का एक साथ देखना उसके समष्ट रूप का दर्शन है और उसके साथ उसका वर्णन समष्ट रूप का वर्णन है इसके तीनों भेद पहला विराट चेतन तत्व स्थूल जगत दूसरा हिरण्यगर्भ चेतन तत्व सूक्ष्म जगत और तीसरा ईश्वर चेतन तत्व कारण जगत योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 28 पर विशेष विचार में विस्तारपूर्वक दिखलाए गए हैं शबल स्वरूप को भिन्न भिन्न शक्तियों से देखना उसके व्यस्ट रूप का दर्शन है और उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टि रूप का वर्णन है वेदांत उपनिषदों में सबल ब्रह्म की उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकार से बतलाई गई है वेदांत दर्शन में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदों में जहाँ जहाँ इंद्र सविता वैश्वानर अग्नि आकाश तथा प्राणादि की उपासना बतलाई गई है वह उन दिव्य शक्तियों की नहीं है किंतु व्यष्ट रूप से ब्रह्म की ही उपासना है पूर्व मीमांसा में व्यष्टि रूप से सगुण ब्रह्म की यज्ञों द्वारा उपासना बतलाई गई है इसलिए कई एक तार्किकों को इसके बहु ईश्वर तथा अनिश्वरवादी होने की शंका हुई है इसके अनुसार उपासक मुक्ति में अपने सगुण स्वरूप अर्थात जीव रूप से अपने सगुणों सगुणोपास्य ईश्वर अर्थात अपर ब्रह्म के साथ उसके ऐश्वर्य और आनंद को भोगता है अन्य चार दर्शनकारों न्याय वैशेषिक सांख्य और योग को परब्रह्म अर्थात शुद्ध रूपेण परमात्मा की उपासना अभिमत है इसलिए कई एक तार्किकों को उनके अनिश्वरवादी होने की शंका हुई है इनके अनुसार उपासक कैवल्य में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अर्थात शुद्ध परमात्म तत्व में एक ही भाव से लीन हो जाता है वेदांत में ब्रह्म का वर्णन कहीं कहीं अन्य आदेश से जैसे तत्व कहीं अहंकार अहंकार आदेश से जैसे अहम ब्रह्मास्मी और कहीं आत्मादेश से जैसे अयम आत्मा ब्रह्म से किया गया है अद्वैतवादी इन वाक्यों को अद्वैत परक समझकर महावाक्य कहते हैं प्राचीन वेदांत सांख्य और योग के अनुसार इन महावाक्यों का अभिप्राय शरीर में भाषने वाले आत्मा के शुद्ध स्वरूप की परब्रह्म परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ अभिन्नता की प्रतीति कराना है इनमें तवम अहम अयमात्मा, आत्मा आत्मा के शुद्ध स्वरूप के सूचक हैं और तत् ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का निर्देश करते हैं